देवी भागवत आठवां लोक लोक पर्वत की व्यवस्था तथा तो सूर्य की गति का वर्णन भगवान नारायण कहते हैं देवर्षि नारद इसके आगे लोकालोक नाम का एक पर्वत है प्रकाशित और अप्रकाशित दो प्रकार के लोक हैं इनके मध्य भाग में यह लोकालोक पर्वत है इन लोकों की सीमा बताना इसका प्रयोजन है मानस मानसोत्तर पर्वत से लेकर सुमेरु तक जितना अंतर है उतना ही इस पर्वत का परिणाम है जहाँ की भूमि सुवर्णमयी है वह ऐसी स्वच्छ है मानो दर्पण हो सर्वसाधारण प्राणी वहाँ नहीं रह सकते अर्थात वह स्थान केवल देवताओं के लिए है वहाँ कोई पदार्थ गिर जाए तो फिर वह उससे अलग नहीं हो सकता अतएव नारद वहाँ सब प्रकार के प्राणियों का समंदा नहीं ठहरता इसी से इसका नाम लोकालोक हुआ है सूर्य जिसे प्रकाशित करते हैं और जिसे नहीं करते उन दोनों लोगों के ठीक मध्य भाग में इस पर्वत की स्थिति सदा रहती है भगवान श्रीहरि ने तीनों लोकों के ऊपर चारों ओर की सीमा निर्धारित करने के लिए इस पर्वत का निर्माण किया है सूर्य से लेकर ध्रुव तक सभी ग्रह इस पर्वत के अधीन हैं अतः इन ग्रहों की किरणें लोकालोक पर्वत के पीछे रहने वाले तीनों लोकों को ही प्रकाशित करती है दूसरी ओर के लोग कदापि उन किरणों से प्रकाश नहीं प्राप्त कर सकते नारद यह महान पर्वत जितना ऊंचा है उतना ही लंबा भी है इस पर्वत के ऊपर चारों दिशाओं में स्वयंभू ब्रह्मा ने चार दिग्गज नियुक्त कर दिए हैं इन गजराजों के नाम हैं ऋषभ पुष्पचूड़ वामन और अपराजित समस्त लोगों को भली भांति स्थित रखने के लिए ही इन दिग्गजों की नियुक्ति हुई है इस लोका लो पर्वत पर स्वयं भगवान श्रीहरि विराजते हैं इनके यहाँ विराजने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन दिग्गजों की तथा अपनी परम विभूति इंद्रादि देवताओं की शक्ति का विकास हो ये सात्विक विशुद्ध गुण से संपन्न हो तथा सदा कल्याण के भागी बने रहें आठों सिद्धियाँ इनकी सेवा में संलग्न रहती हैं विश्वक सेन आदि पार्षद इन्हें घेर कर खड़े रहते हैं इनकी चार विशाल भुजाएँ शंख चक्र गदा और पद्म आदि आयुधों से सुशोभित रहती है सनातन भगवान श्री हरि ऐसे वेश में पूरे कमल कल्प भर यहाँ विराजते हैं अपनी माया से रचित इस जगत की रक्षा करके यहाँ विराजने का प्रयोजन है कहा जाता है कि इस लोकालोक पर्वत के भीतर की भूमि जितनी लंबी चौड़ी है उतनी ही बाहर भी है इसके आगे जो विशुद्ध भूमि है उसमें परम योगी पुरुष ही जा सकते हैं नारद स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो ब्रह्मांड है उसी के मध्य भाग में सूर्य रहते हैं सूर्यमंडल और ब्रह्मांड २५ करोड़ योजन की दूरी पर है मृत अंड अर्थात चेतना शून्य अंड में विराजने के कारण सूर्य को मारतंड कहा जाता है हिरण्य में ब्रह्मांड से ये प्रकट हुए हैं अतः सूर्य हिरण्य गर्भ भी कहे जाते हैं दिशा आकाश अंतरिक्ष लोक पृथ्वीलोक स्वर्ग अपवर्ग नरक और पाताल इनका सम्यक प्रकार से विभाजित होना सूर्य पर निर्भर है देवता मनुष्य पशु रेंग कर चलने वाले जंतु तथा वृक्ष आदि जितने प्राणी हैं उन सब के आत्मा ये सूर्य हैं। इन्हें नेत्रेंद्रिय का स्वामी कहा जाता है नारद भूमंडल का इतना ही विस्तार है इन दोनों लोगों के मध्य भाग में अंतरिक्ष लोक है प्रकाश फैलाने वाले ग्रहों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य इसी के मध्य भाग में विराजते हैं उत्तरायण होने पर इनकी गति मंद पड़ जाती है अपने प्रचंड तेज से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए ये सदा तपते रहते हैं इनका यह उत्तरायण स्थान बहुत ऊंचा है ये जब इस स्थान पर आते हैं तब दिन बढ़ने लगता है फिर जिस समय दक्षिणायन मार्ग पर चलते हैं तब इनकी गति में तीव्रता आ जाती है इनका यह स्थान नीचा है जब इस, इस स्थान पर चलते हैं तब दिन छोटे होने लगते हैं सूर्य का तीसरा स्थान विषवत कहलाता है इस पर चलते समय इनकी गति में समानता आ जाती है क्योंकि यह स्थान सर्वत्र समतल है इस पर चलते समय दिन के परिमाण में कोई खास अंतर नहीं रहता जिस समय सूर्य मेष और तुला राशि पर आते हैं उस समय दिन और रात में प्राय समानता आ जाती है जब यह वृक्ष आदि पाँच राशियों में रहते हैं तब दिन के मान, मान में वृद्धि हो जाती है और रात छोटी होने लगती है जब वृश्चिक आदि पांच राशियों में चलते हैं तब दिन और रात में विपरीत परिवर्तन होने लगता है